मंत्र मंत्रपाठ की पिचानवेवी कक्षा योगदर्शन के तृतीय पात्र विभूति पाक का सत्रहवा सूत्र चल रहा है पीछे संयम का विषय लिया था परिणामों पर संयम और उसके बाद में अब विभूतियां कैसे कैसे आती हैं कैसे कैसे कहा संयम करते हैं यानी धारणा ध्यान समाधि उसके अनुसार आगे आगे एक एक करके चलेंगे तो सतवें सूत्र में इन्होंने बताया था कि शब्द अर्थ और प्रत्यय शब्द जो बोला और सुना जाता है अर्थ वो वस्तु जिसके बारे में वो शब्द होता है जिसका नाम होता है और प्रत्यय यानी हमारी बुद्धि में जो ज्ञान होता है वह इन तीनों में एक दूसरे का आरोपण करने से अत्यास करने से एक संकर हो जाता है मिश्रण हो जाता है जबकि तीनों अलग अलग है तो इनके प्रविभाग में संयम करने से प्रकर्ष रूप से अलग अलग तीनों को स्वीकार करते हुए उस पर संयम करने से सब प्राणियों के भाषा का बोली का ज्ञान हो जाता है वो समझ में आने लगती है ये बात सूत्र में कही गई और भाष्य के अंदर इन्होंने शब्द और उससे जुड़ी हुई बातों को वर्ण पद इसको लेकर के इन्होंने खोला है उसको विस्तार दिया है कि आखिर ये प्रक्रिया चलती कैसे है हम इतना बोलते हैं इतना सुनते हैं भाषा का प्रयोग करते हैं इतनी भाषाएं हैं है। वहां ये प्रक्रिया चलती कैसे उसको विस्तार से खोलते हुए इन्होंने कुछ बातें बताई और जो आगे हैं वो आज देखेंगे पिछले पार्ट में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं कुछ हो तो में तो से का तो तो उस वस्तु का जिस वस्तु के परिणामों में संयम करेंगे उसके तीनों कालों का ज्ञान हो जाएगा हाँ हाँ इसमें तो दो कि से से और से वाले और दूसरा दूसरे में का आगे क्या करने वाला है इस प्रकार देखिए जिस वस्तु पर संयम किया है तीन परिणामों का संयम किया है उसी वस्तु का ज्ञान होगा और वो वस्तु जब बनी है और जब समाप्त हुई है उसी के बीच में रहेगी बस परिणाम किस में होगा कार्य द्रव्यों में परिणाम जो इन्होंने पीछे बताया धर्म परिणाम लक्षण परिणाम अवस्था परिणाम ये हम कहा देखते हैं अनित्य पदार्थ में कार्य द्रव्यों में देखते हैं इसको भी केवल यहां तक सीमित रखिए अब आपके प्रश्न पे आता हूं कि किसी व्यक्ति का व्यक्ति का मतलब हम किसे व्यक्ति देख रहे हैं? एक विशेष प्रकार का शरीर है आकार प्रकार है जो भी है और ये कब उत्पन्न हुआ था और कब इसके इतने तक इसको सीमित रखिए उसको पिछले जन्म में और अगले जन्मों में वहां मत ले जाइए हो गया अब इस जन्म में भी आपका अगला प्रश्न है कि उसकी क्रियाओं का भी पता लग जाएगा क्या अनागत का कि ये अब ये ये कार्य करेगा ये ये कार्य नहीं हमने संयम किस पे किया है शरीर पे किया है हम इतना कह सकते हैं कि इस शरीर के माध्यम से ये व्यक्ति इन इन कार्यो को कर सकता है लेकिन वो यही करेगा ये केवल शरीर पे निर्भर नहीं है वहां तो आत्मा मन जुड़े हुए हैं इच्छा अनिच्छा प्रयत्न ये सब परिस्थितियां जुड़ी हुई हैं और चूंकि मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र है और सामान्य क्रियाओं में पशु पक्षी भी पशु पक्षी भी जिस तरह से खास खाते हैं इधर उधर जाते हैं वो सारा बंधा बंधा या थोड़ा ना है विभिन्न कारणों से कभी इधर चले जा सकते हैं कभी उधर जा सकते हैं तो उनको तो छोड़ दीजिए आप उन क्रियाओं को लेकिन शरीर का है शरीर पे हमने संयम किया तो उससे संबंधित बातें वो अतीत और अनागत हमें पता लग जाएगा कि क्या हो सकता है कहते हैं भाई ये ये चीज खा पी रहा है तो इसका शरीर ऐसा होने वाला है अच्छा होने वाला है या बुरा होने वाला है ये रोग पैदा होने वाला है मैं पता लग गया था क्रियाओं को बिल्कुल अलग कर दीजिए और अगर क्रियाओं पे संयम कर रहे हैं तो क्रियाओं का परिणाम जो बदलाव है उस तरह से तो आएगा नहीं एंड क्रिया तो नष्ट हो जाती है दूसरी उत्पन्न होती है नई नई आती है और क्रियाओं से संबंधित जो अलग से कुछ होगा तो वो थोड़े रूप में हम ले सकते हैं नहीं तो कार्य द्रव्यों इसको केंद्रित रखे करेंगे से है है कि वो आदमी तो जानते हैं विशेष क्यों सामान्य व्यक्ति भी जानता है थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा जानता है उतना जानेगा वो उदाहरण तो ऐसा ही देंगे हम इसी से हम समझाएंगे वो सूक्ष्म चीजों को जान लेता है अधिक को जान लेता है ये उसकी विशेषता होगी यही चमत्कार है हम कहें सिद्धि को कि कोई व्यक्ति रस्सी पे चल लेता है सब तो नहीं चल पाते उसने अभ्यास किया चल लेते हैं तो बोले इसमें क्या चल तो सब सभी व्यक्ति लेते हैं वे चल तो लेते हैं लेकिन रस्सी पर तो नहीं चल पाते ऊंची रस्सी पर तो नहीं चल पाते ओके जमीन पर ही रस्सी बिछा दी व्रो ले लो मैं चल रहा हूँ रस्सी के ऊपर या थोड़ी सी ऊंची कर ली तो ऐसे नहीं वो विशेष है यही तो विभूति हो जाती है वो गेंद को फेंक रहे हैं मान लो बा, बाजी का जो सर्कस में होते हैं इतनी गेंदें आठ दस और आगे पीछे पता नहीं हमारे लिए आश्चर्य होता है भाई कि चमत्कारित होते हैं हम तो बोले इसमें क्या है कि गेंद तो और भी फेंक लेते हम भी फेंक लेते हम एक दो को कर लेते तो यही तो विशेषता होती है गुणों का उत्कर्ष जब होता है क्रियाओं का उत्कर्ष होता है शारीरिक या इंद्रिय की बुद्धि की शक्तियों का जब सामान्य से अधिक प्रयोग होता तो है यही तो विभूति है वही कहा जा रहा है तो हम जितना करते हैं उससे अधिक होगा उससे अधिक सूक्ष्म होगा हम इतना कह के यहां निषेध खंडन नहीं कर सकते कि यह तो कोई भी कर लेगा उसका स्तर अलग होगा ये विभूति है हाँ तो पर जो समाधि समाधि है से मोड़ नहीं वो समाधि नहीं है ये योग पक्ष वाली समाधि है योग क्षिप्त मोड़ विक्षिप्त में तो जो है वो तो इस समाधि योग पक्ष की है नहीं तो ये तो धारणा ध्यान समाधि वाली समाधि है क्योंकि संयम शब्द आ गया अब आपको धारणाध्यान समाधि ही लेना है ये सूत्र अलग से बनाया ही इसलिए त्रयम एकत्र संयम एक पारिभाषिक शब्द हो गया अब उसी अर्थ को हमें लेना है तो ये क्षिप्त मूड विक्षिप्त वाली नहीं है ये एकाग्र अवस्था वाली है इसको निरुद्ध भी नहीं कहेंगे ये एकाग्र अवस्था वाली समाधि है एकाग्र हाँ। उसी में लेंगे वितर्क में ले लेंगे उतने तक ही माना जाएगा ये उतने तक ही माना जाएगा प्रारंभिक वो वितर्क भी, भी तो बहुत विस्तृत रूप हो गया ये हमको उदाहरण पता लग रहे हैं इनको समाधि कह रहे हैं तो ये भी उसी में समाहित होगी उसी में लेना होगा हमारे को इसको और कोई कुछ ओ, इस है। इसके दोनों हो सकते हैं अंग विशेष पे भी कर सकते हैं और पूरे पे भी कर सकते हैं अब हमने हमने जिसको केंद्रित किया है विषय जिसको बनाया है जिस वस्तु के अतितनागत को जानना है और वो चाहे आप एक अंग ले लें चाहे पूरा शरीर ले लें एक कोशिका ले लें अंग भी छोड़ दीजिए अब और छोटे पे चले जाइए परमाणु पे चले जाइए वो सीमा कुछ नहीं है कहीं भी परमाणु परमाणु परम महत्मान तो अस्य वशी का छोटे से छोटा बड़े से बड़ा वहां बहुत व्यापकता है कितना भी हो सकता है चित्त पर संयम वो थे थे थे थे थे वो कुछ नहीं किया, इसको पाए। इसकी आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है थोड़ा सा दूर रख करके बोलिए चित्त पर संयम किया अपने चित्त पर वो विषय आगे आएगा परिचित पर संयम करने का विषय आएगा हाँ देने देने वो वो विषय आएगा उसमें भी करेंगे वो भी संयम हो सकता है परिचित पे भी हो सकता है और परचित्त पे संयम करके कितना क्या होगा क्या जाना जा सकता है क्या नहीं जाना जा सकता है वो बताया जाएगा कर सकते हैं अतीत अनागत का मतलब चित्त की देखो अवस्थाएं पता लगेंगी कि चित्त कब रागात्मक द्वेशात्मक होता है पहले क्या था अभी एकाग्र है निरुद्ध है इस चित्त के बारे में तो कुछ आया ही है सारा वित्थान दशा है निरोध दशा है कौन सा धर्म है इत्यादि वो हमें पता लग जाती है ये ये हो सकती है ये नहीं हो सकती है ऐसे चित्त का है तो चित्त के बारे में पता लगेगा अब उसको किसी व्यक्ति विशेष का चित्त लेकर के चलेंगे तो एक अलग बात हो गई एक है कि चित्त पर एक चित्त सामान्य हो गया वो चित्त किसी का भी है एक चित्त व्यक्ति यानी एक मन एक इंद्रिय उपकरण लेकर के वो चाहे मेरा है चाहे आपका है उस पर केंद्रित हुआ जा सकता है अति तनागत ज्ञान हो सकते हैं एक है कि किसी आत्मा से संबद्ध चित्त को लिया कि इसका चित्त क्योंकि सबके चित्त विचार वृत्ति की दृष्टि से अलग अलग होंगे संस्कार की दृष्टि से अलग अलग होंगे वो एक अलग विषय बनेगा दोनों तरह से हो सकता है और कोई हाँ हाँ सासना कहते हैं गल कंबल को गायों के यहां गले में एक लटकता रहता है कंबल जैसा इतना मोटा मोटा रहता है भारतीय अधिकांश भारतीय गायों में रहता है देसी नस्लें जो बोलते हैं विदेशी वाली में नहीं होता भैंस में नहीं होता है यहाँ पर भैंस के नहीं होता है कुछ गायों के भी नहीं होता है हिरण के भी नहीं होता है तो ये जो लटकता है और ये भी अपने देशी गायों में भी किसी में कम होता है किसी में अधिक होता है साहिवाल में बहुत अधिक होता है किसी किसी में तो बहुत ही ज्यादा होता है कंबल जैसा ही लगेगा वो उसमें रोए भी होते हैं क्यों देखो इतना मोटा मोटा सा रहता है वो सासना कहलाती है ये उसका लक्षण है गाय के चिन्हों में एक लक्षण माना गया है उसको इसी आधार पर कई कहते हैं कि जो विदेशी गाय है ये गाय है ही नहीं एक ककुद होता है ककुद मतलब टाट जो पीछे थूम या जो भी थम बोलते हैं थू बोलते हैं थुल तो टाड़ बोलते हैं थुली बोले हैं। जो भी कहे तो अगले वाले पैरों के ऊपर जो बीच में होता है तो भैंसों में नहीं होता है और ये विदेशी होती हैं एक शुद्ध विदेशी होंगी तो उसमें भी नहीं होता है मिश्रित में फिर भी थोड़ा हो जाता है और तो जो भारतीय हैं उनके अंदर वो उठा हुआ रहता है ये सांड में भी देखेंगे और गायों में भी देखेंगे सांड में एकदम स्पष्ट पता लगता है गायों में भी स्पष्ट वैसे लगता है कुछ कुछ भारतीय नस्लें जैसे हरियाणा नस्ल है उसमें काफी ऊंचा रहता है एकदम से काफी ऊंचा रहता है सफेद गायें जो होती हैं हरियाणा वाली या इधर नागौर की राजस्थान की भी जो हैं इनमें एकदम स्पष्ट रहता है तो इससे गाय का पता लगता है इस शासनादि और कुछ कुछ ओ, तो हाँ जी समान इस समानांतर मतलब यहाँ पर पूर्व निकटवर्ती अर्थ लेना होगा ठीक है में है पूर्व पश्चिमता एक तो केवल स्थित है इस रूप में होती है जैसे कि संख्या में है एक दो तीन आगे पीछे बस केवल स्थित है आपस में संबंध नहीं है उनका आपस में संबंध नहीं है अब अतीत अनागत अनागत वर्तमान और अतीत इनकी यह स्थिति है कि अनागत जाएगा तो वर्तमान आएगा या कोई अनागत अवस्था को छोड़ेगा तब वर्तमान आएगा वर्तमान को छोड़ेगा तो अतीत में जाएगा एक समय में कई नहीं रह सकते एक ही रह सकता है ये इनका आपस में संबंध है एक दो तीन जो होते हैं उसमें तो एक भी रह सकता है दो भी रह सकता है तीन भी रह सकते हैं तो यहां एक दो तीन वो मैंने केवल समझाने के लिए आगे पीछे के लिए कहा था लेकिन दोनों के स्वरूप में अंतर है तो आपस में जुड़ा हुआपन होना स रूप में तो वर्तमान और अतीत का इतना तो संबंध है इतना तो संबंध है लेकिन अतीत के बाद में कुछ होता नहीं है बस अतीत तो गया इसलिए वो उसको नहीं जोड़ रहे हैं इतना ही मात्र अर्थ लेना पड़ेगा अगर आप केवल पूर्ववर्तीता की दृष्टि से कह रहे हैं तो आपका तर्क ठीक है कि अतीत का पूर्व निकटवर्ती वर्तमान है तो उस दृष्टि से उसको भी अतीत का समान वर्तमान को कहा जा सकता था लेकिन वो इन्होंने नहीं कहा है अतीत तो गया जो गया ठीक hmm. है वो उतना उसमें शिथिलता मान करके चल सकते हैं उनका अभिप्राय जो है इसमें हाँ बोली वर्तमान से अनंतरा हाँ ठीक है वर्तमान के समान अतीत होते ही है लेकिन अतीत का समान वर्तमान नहीं होता है हाँ हाँ अतीत के समान वर्तमान होते हैं नहीं होते न भगवती नहीं होता है ठीक है तो किस देखो इसको उस संदर्भ में देखिए अगर आपने तीन चीजें रख रखी हैं ये अनागत वर्तमान और अतीत केवल यहीं पर ही आप देख रहे हैं तब तो वही प्रश्न रहेगा जो आप पूछ रहे हैं कह रहे जो शक्ति नंदन जी भी लगभग वही बात पूछ रहे थे इसको इस संदर्भ में आप देखिए कि अतीत आगे चलकर के वर्तमान में नहीं आता कभी भी अतीत वर्तमान में नहीं आता वहां क्रम नहीं मान रहे हैं उसको अतीत तो गया जो गया अनागत से वर्तमान और वर्तमान से अतीत होता है बस आपस में संबंध होते हुए एक के बाद एक होते हैं इतना ही है अतीत को हम फिर कहने लगे कि वापस वर्तमान आएगा यानी अतीत को ही हम अनागत मान लें कोई धर्म चला गया आप वित्थान और निरोध धर्म दो को देख लीजिए अब कोई कहने लगे वित्थान गया और निरोध आया वित्थान वर्तमान से अतीत में चला गया और निरोध अनागत से वर्तमान में आ गया अब निरोध वर्तमान में है और व्युत्थान अतीत में है अब निरोध के बाद में फिर क्या आएगा वित्थान ही आएगा तो ये जो वित्थान अतीत में है इसी को हम अनागत मान लें वही तो आने वाला है ये तो दो ही तो चीजें हैं तो निरोध वर्तमान में है और व्युत्थान अतीत में है ऐसा कहने की बजाय हम यूं क्यों नहीं कह देते कि वित्थान अब अनागत अवस्था में है क्योंकि आगे तो विधान ही आने वाला है वर्तमान निरोध के बाद में तो वित्थान ही आने वाला है तो वित्थान को हम अनागत क्यों नहीं कह देते हैं। तो, तो उसका ये निषेध चाहते हैं कि ये जो अतीत वाला वित्थान है वो तो अतीत ही हो गया वो आने वाला नहीं है अब जो वित्थान आएगा वो तो नए सिरे से, से आएगा उस जैसा हो सकता है लेकिन वो नए सिरे से, रे से रे आएगा नहीं तो तीन कहने की आवश्यकता ही नहीं थी यहां पर आप चाहे उसको जो वित्थान गया आप उसको चाहे अतीत कह लो चाहे अनागत कह लो क्या अंतर है दोनों में यदि वही वित्तान फिर से आने वाला है तो उसको आप अतीत कह लो चाहे अनागत कह लो दोनों में क्या अंतर है अप्रकट अप रूप तो दोनों ही अवस्थाओं में है तो उसको आप क्या कहेंगे अतीत कहेंगे अनागत कहेंगे तो दोनों कह सकते हैं ऐसा कोई बोले बोले नहीं अतीत है वो तो अतीत है अतीत से वर्तमान नहीं आएगा इस बात पे जोर देना चाहते हैं हम ऐसा सोचते हैं कि हमारे देखो बार बार वही अवस्था आ गई बार बार एकाग्र अवस्था आ गई उसमें प्रसन्न होते हैं और चंचलता आ गई या कुछ विकार आ गए तो उसमें दुखी होते हैं कि फिर वो आ गई फिर वही आ गई फिर वही आ, आ गई यही तो मानसिकता रहती है क्या सोचते रहते हैं साधक लोग यही तो सोचते हैं ना फिर से गुस्सा आ गया फिर से लोभ आ गया फिर से काम आ गया फिर से द्वेष आ गया फिर से राग आ गया ये पीछा ही नहीं छोड़ रहा है जैसे एक कोई मच्छर या कोई पीछा नहीं छोड़ता है ऐसे ये आ गया और ये पीछा नहीं छोड़ रहा है मेरा वही वही वही, वही वही वही वही वही वही आ रहा है ऐसी ही मानसिकता बनी रहती है तो ये स्पष्ट करना चाह रहे हैं कि इसको वही मत मानो जो गया जो गया हम चाहे तो लाए नहीं तो नहीं लाए रोक सकते हैं कभी जो गया तो वो तो गया अतीत का समान अनागत नहीं होगा अतीत तो अतीत हो गया हम हर दिन जैसे नया लिख सकते हैं हर दिन नया उगता है हर दिन नया काम कर सकते हैं पीछा जो गया गया बीत गया जो भी था उसको लेकर के फिर दुखी होने की बात नहीं है आएगा ही नहीं वो वो तो जा चुका है नया आएगा उस जैसा हे हम दुखम अनागत और उसको हमें रोकना है गलत स्थिति है रोकना है और वैसी अच्छी स्थिति है तो हमें बनानी है फिर और अच्छे अर्थों में क्या करते हैं हम कि भाई वो एकाग्रह अवस्था थी वो तो चली गई बस अब तो आ नहीं रही है वो ही वापस आनी चाहिए ये भी मन बना रहता है वही वापस आए तो उस जैसी वापस आए ये हमें स्पष्टता होनी चाहिए नहीं तो वही भुला मिला रहेगा कहां चली गई उसी को ढूंढते रहते हैं मन के अंदर ध्यान में बैठ गए कि वो एकाग्रह अवस्था कहां चली गई फिर से आए वो तो मिलेगी नहीं हमें इन प्रक्रियाओं का पता है तो कि नहीं ये तो नई बनानी है हमारे को वो तो थी जो आ गई अनुभूति देके चली गई अब तो है नहीं वो जैसे वो बनाई थी वैसे फिर बना लेंगे हम और नए सिरे से नहीं तो वो ढूंढता रहता है जैसे कि चाबी खो गई है तो भाई कहा गई चाबी उसको ढूंढने डूंग, में लगे भाई ऐसी वो मेरी चित्त की अवस्था एकाग्र अवस्था शांत अवस्था कहाँ चली गई अब चित्त में ही ढूंढ रहे हैं उसको वो ऐसी चीज थोड़ना है जो कि ये तो क्रिया है आई और चली गई व्यापार है आया चला गया क्षणिक है अतीत का समान नहीं होता इसको व्यवहारिक रूप से महाम ऐसे समझ सकते क्यों इतना जोर देने तो यह तो बात उनको भी समझ में थी नहीं यूं कह देते और कम से कम अतीत का समान वर्तमान को तो कह ही सकते थे जैसे वर्तमान का समान इन्होंने अनागत को कह दिया ऐसा कहने में इनको क्या दिक्कत थी क्यों नहीं कह सकते थे लेकिन नहीं कहा इन्होंने उसके पीछे पे गया जो गया उसको छोड़ना ही नहीं है छू छुण छूना ही नहीं है उसको गया नए सिरे से फिर होगा ठीक है वो बाद की अंतिम पंक्ति के आधार पर केवल ले रहे हैं वहां हमारे पास कोई उपाय नहीं है पूर्व निकटवर्ती अर्थ निकलता ही नहीं, है उस शब्द से। ही नहीं होगा बाकी सब उत्तर वर्ती, उत्तर निकट वर्ती ही है पूर्व निकटवर्ती नहीं है और इसको हम इस रूप में भी देख सकते हैं समान मतलब बिल्कुल सम्यक रूप से अनातर है बीच में कुछ नहीं है व्यवधान इस रूप में हम देखेंगे तो आप इस वाक्य को कह सकते हैं कि अनागत का समानतर वर्तमान है इसका मतलब निकट पूर्ववर्ती है केवल इतना अतीत अनाग अतीत का समान वर्तमान है अतीत का समानंतर वर्तमान है ये कहना चाहिए यही तो आप ये कहना चाहिए जैसे वर्तमान का समानंतर अनागत है ऐसे अतीत का समानंतर वर्तमान है ये कथन होना चाहिए मेरी बात पूरी हो यह कहना चाहिए ऐसा हमें समझते हैं ऐसा होना चाहिए तो बस उसी को केवल है कि कोई ऐसा ना सोच ले निकट पूर्ववर्ती तो वो है कोई बात नहीं है लेकिन समानांतर शब्द से निकट पूर्ववर्ती और निकट परवर्ती और वो क्रम है कि वो बदल करके यहां आएगा वो अर्थ नहीं लेना है अब यहां हम कोई दूसरा अर्थ नहीं कर सकते करना नहीं होगा निकट पूर्ववर्ती ही अर्थ करना होगा यहां पर और दूसरी जगह चूंकि निषेध किया है इसलिए अतीत के साथ में हम इसको नहीं जोड़ेंगे और उसकी व्यवहारिक उपयोगिता तो जैसे जो मेरे को समझ में आई वो मैंने आपके सामने रखी इतनी ही समझ में आई है बोलिए आपके प्रश्न पर प्रश्न नहीं कर रहे प्रश्न ठीक है आपका उचित है या नहीं है प्रश्न पर उसका आप इन्ही शब्दों में वाक्यों में उत्तर चाहेंगे इसी शैली में तो वो सीधे सीधे उत्तर नहीं मिलने वाला है यहाँ पर ढूंढ लीजिए कोई मेरे को तो मिला नहीं उसकी व्याख्या करके ही हम इस तरह से देख सकते हैं उसमें आप एक संशोधन कर सकते हैं लिपि दोष हो गया होगा तो अनागत की जगह पे अतीत कर लीजिए अनागत की जगह पे अतीत कर लीजिए तत्र तद लीजिएत तत समान भवती वर्तमान से अब तो पश्चात निकट निकटवर्ती ही अर्थ आएगा ठीक तो है मैंने कोष्टक में अतीत भी लिख रखा है कि अगर हम निकट पश्चात वर्ती ये ही अर्थ लेंगे जैसा कि ऊपर सब जगह लेते आ रहे हैं तो यहाँ पर अना, अनागत शब्द ठीक नहीं है यहाँ अतीत शब्द आना चाहिए ठीक है वो लेके कर लीजिए उसका उत्तर योग अब कि वर्तमान का समानतर अतीत ही समानतर है यदि आप अतीत शब्द लाते हैं तो और अनागत करते हैं तो ठीक है अनागत एवं तत् तो अनागत एवं समान्तरो वर्तमान से वर्तमान के बाद में क्या आता है वर्तमान के बाद क्या आता है अतीत उस धर्म का लेकिन वर्तमान के आगे एक और कोई अनागत बैठा हुआ है ना जो जो उसके बाद आएगा दूसरे धर्म का तो वर्तमान के बाद में कौन आएगा अनागत आएगा भिन्न धर्म का उसी धर्म को देखेंगे तो वर्तमान के बाद में अतीत आएगा उसी धर्म का अभिन्न धर्म की दृष्टि से देखिए वर्तमान के बाद में क्या आएगा आज वर्तमान का दिन है आज का दिन है जो भी दिन है आज इसके बाद में कौन सा दिन आएगा वो अनागत है या अतीत है इसका समान कौन सा है अतीत है या अनागत है इसका समान वर्तमान का समानंतर क्या है निकट निकट परवर्ती निकट परवर्ती क्या है आज सोमवार है ठीक है सोमवार वर्तमान में है दिन की दृष्टि से अब इसका निकट इसका अनागत कौन सा है मंगलवार है ठीक है तो वर्तमान के बाद में सोमवार के बाद में वर्तमान सोमवार के बाद में मंगलवार आएगा अर्थात तो वर्तमान के बाद में वो आएगा जो अभी अनागत है जो अभी अनागत है वो आएगा तो वर्तमान का समानंतर निकट पश्चातवर्ती अनागत हो गया ना ठीक है ऐसे समझ लीजिए नहीं मैं दिल आपको इस व्याख्या तो दूसरी लेनी पड़ेगी ऐसे थोड़ा ना होगा अब वैसा क्या वैसे ही करें इस पंक्ति को भी आपको ठीक करना है तो मैंने एक व्याख्या और बताई है आपको ऐसे इसको आप उचित समझ सकते हैं एक ही धर्म को देखेंगे यानी आज सोमवार है तो कल सोमवार की क्या स्थिति रहेगी अतीत में चला जाएगा आज सोमवार वर्तमान है कल रविवार को सोमवार अनागत में था अब केवल सोमवार को ही देखेंगे तब तो तब तो पहले वाला हो गया अब मंगलवार को ले लीजिए सोमवार को छोड़ के मंगलवार को ले लिया आप आज सोमवार है सोमवार के बाद क्या आएगा मंगलवार आएगा सोमवार की जगह लिख लीजिए वर्तमान और मंगलवार की जगह लिख लीजिए अनागत सोमवार वर्तमान धर्म में है मंगलवार अनागत में है तो वर्तमान के समानांतर बाद में कौन आएगा जो अभी आज अनागत है वो आएगा ना तो निकट पश्चात हो गया ना ये पंक्ति घट गई बस इस तरह घटा लो आपको गर, अगर घटा रहे तब तो अनागत एवं समानांतरो वर्तमान से पूछे धर्म भी एक साथ रह सकते हैं नहीं, उस धर्म में तो नहीं होगा लेकिन एक वस्तु में कई धर्म वर्तमान में रह सकते हैं किसी भी वस्तु के अंदर इस एक विशेष स्पर्श है एक विशेष भार है एक विशेष गंध है मान लीजिए कोई खाद्य पदार्थ भोजन हमारे सामने है उसका उसकी गंध विशेष वो वर्तमान में है उसका रंग विशेष वो भी वर्तमान धर्म में है उसका स्पर्श या उसका रस वर्तमान में विद्यमान है ये सब वर्तमान में है तो एक काल में अनेक धर्म वर्तमान में रह सकते हैं हाँ अब उसमें बदलाव आएगा कि भाई अभी इसकी ऐसी गंध है एक दिन बाद में ऐसी गंध हो जाएगी अभी ऐसा स्वाद है गरम गरम का ठंडा होने पे ऐसा स्वाद हो जाएगा वो परिवर्तन होगा अब ये नहीं कह सकते कि एक वस्तु में एक समय में एक ही धर्म वर्तमान में रहता है बहुत धर्म वर्तमान में रहते हैं उनको नहीं मिला रहे उसको नहीं मिला रहे अगर हमें इस पंक्ति को कैसे घटाना है तो मैंने एक तरीका बताया आप इसमें अनागत की जगह अतीत लिख करके भी पंक्ति को लगा सकते हैं आप उसको स्वीकार कर लीजिए आपको अगर ऐसे ही ठीक लगता है तो मूल सिद्धांत में कहीं दोष नहीं आएगा और जो आप इसको दूसरे ढंग से ऐसा कर सकते हैं धर्म को बदल करके कि आज जो धर्म वर्तमान में है इसके बाद में अगले क्षण या जब भी दूसरा धर्म जो अनागत है वो आएगा इस तरह समानांतर देख लीजिए और बाकी सब का प्रयोजन मूल वो है कि हम अतीत को फिर से आने वाला ना समझें, अतीत को फिर से आने वाला ना समझें हमें ये डर है कि फिर से वही दुर्व्यवस्था ना आ जाए फिर से वही रोग ना आ जाए हम कहते हैं तो वो ही वाला रोग उसमें कहें कि वो तो गया उस जैसा ना आए वो आएगा तो नया आएगा उसको हम रोक सकते हैं उसकी व्यवस्था कर सकते हैं यह हमारे हाथ में है जब हम कहते हैं कि वो आएगा वही मच्छर आएगा तो हम सोचते हैं कि वही चीज अभी विद्यमान है पीछा कर रही है हमारा एक है कि वो नहीं है वो तो गई अब आएगा तो दूसरा आएगा तो हम फिर अलग ढंग से सोचते हैं अलग ढंग से निवारण करते हैं अलग ढंग से पुरुषार्थ करते हैं उसमें हमारे को आशावादिता रहती है निराशा कम रहती है तो ये सोच उस तरह वृत्तियों के स्तर पर भी हमें सोचना चाहिए नहीं तो सब यही कहते हैं ये विचार मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा है पीछा ही नहीं छोड़ रहा है जैसे कोई जानवर पीछे पड़ जाए छोड़े नहीं ऐसे विचार पीछा नहीं छोड़ रहे वही जो विचार किया वो तो जा चुका अब आप नया विचार आ रहा है आप कह रहे हो पीछा कर रहे हैं तो नया विचार उठा रहे हैं हम वैसे ही हम फिर से उठा रहे हैं, उसको क्यों ऐसा सोचो ठीक है तो आगे चलते हैं फिर बोलिए तो। तीनों तीनों में, तीनों में, शब्द एक अलग चीज हो गई अर्थ एक अलग चीज हो गई और ज्ञान एक तीनों तीनों में विभाग देखना है एक साथ तो जब हम विभाग देखते हैं तो दोनों की सत्ता आवश्यक है हम कहेंगे कहें माइक अलग है ये माइक अलग है इसकी भिन्नता को देखो तो भिन्नता को देखेंगे तो भिन्नता तो दो में ही देखी जाएगी तो दोनों की उपस्थिति आवश्यक है या तीन की मैं भिन्नता देख रहे हैं तो तीनों की उपस्थिति को वो एक साथ देखेगा या दोनों के जोड़ को क्योंकि शब्द और अर्थ अलग अलग हैं अर्थ और प्रत्यय अलग अलग है शब्द और प्रत्यय अलग अलग हैं तीन जोड़ बनेंगे तीन संबंध बन सकते हैं ना तो उनमें उन उन पे एक एक संबंध पे यूं यूं दो दो को लेकर के भी देख सकते हैं तीन को भी देख सकते हैं तीनों में भेद देखेगा तो आगे चलते हैं योगदर्शन का तीसरा पाद विभूति पाद और उसका सत्रहवा सूत्र शब्द की चर्चा है उसके साथ साथ समझाने के लिए इन्होंने वर्णों के बारे में बताया था और वाणी वर्ण पे ही अर्थवती होती है वाणी वर्ण को ही बोलती है वाणी शब्द को या वाक्य को नहीं बोलती एक इन्होंने सिद्धांत स्पष्ट किया प्रती हमें होती है कि वाणी शब्द को या वाक्य को बोल रही है वाणी तो एक एक वर्ण को बोल रही है उसका विषय इतना ही है और श्रोत्र का विषय भी कान का विषय भी वर्ण ही है जैसा वर्ण निकला नादुआ एक एक वर्ण को वो ले रही है श्रोत्र ले रहे हैं शब्द और वाक्य उसका विषय नहीं है अभी शब्द और वाक्य कहा होते हैं ये अंदर जाकर के होते हैं वो कैसे होते हैं वो कुछ प्रक्रिया और आगे बताएंगे ये भिन्नता बताई जा रही है हम जो अध्यास करते हैं उसमें शब्द अर्थ और ज्ञान में जब हमें भेद करना है तो शब्द है क्या यह भी तो हमें समझना होगा उसके बिना उसमें कैसे संयम करेंगे अब हम इसको मुंह से निकलने में ही शब्द समझ रहे हैं तो यहाँ क्या संयम करेंगे ये तो शुरू में ही भ्रांति हो गई ये शब्द है ही नहीं यहां पर ये तो लोक व्यवहार है कि मुख से ये शब्द निकला आपके आपके मुख से ये वाक्य निकला व्यवहार के लिए है लेकिन जहां हम संयम करेंगे वहां तो तत्वता ही देखना होगा तो कहा देखेंगे अंदर देखेंगे उस प्रक्रिया को और आगे बता रहे हैं। पद के बारे में आगे बता रहे हैं। तो तद एते श्याम एते मतलब एतेशम वर्णा इन वर्णों का अर्थ संकेत न वर्णों का मतलब अनेक वर्ण मिले हुए हैं और अर्थ संकेत उन अनेक वर्णों के साथ में जुड़ा हुआ है तो एसाम वर्णनाम, अर्थ संकेत अवच्छिन्ना अर्थ के संकेत से जो युक्त हैं, अवच्छिन्न का मतलब है युक्त है अर्थ संकेत से जो युक्त हैं, और उपसंग्रित ध्वनि क्रमान जिनकी ध्वनि का क्रम उपसंग्रित हो गया है समाप्त हो गया उन वर्णों का एक संकेत भी है इस अर्थ को वो कहता है और उनका जो क्रम है एक एक वर्ण बोला गया वो उपसंग भी हो गया है यानी समाप्त हो गया है उसके बाद में यह एको बुद्धि निर्भाष जो एक के रूप में बुद्धि में निर्भाष होता है बुद्धि में जो ज्ञान होता है तत्पदम उसे पद कहते हैं अनेक वर्णों के मिलने से अनेक वर्णों का एक समूह उसके साथ अर्थ का संकेत बना हुआ है कि गौ इसको कहेंगे राम इसको कहेंगे या वृक्ष इसको कहेंगे वो जुड़ा हुआ है उनके एक एक के आने पर क्रम के आने पर उन वर्णों के चले जाने पर जो एक बुद्धि में भास होता है उसे पद कहते हैं यानी पद को अंदर बुद्धि में देख रहे हैं व्याकरण में उसके लिए फिर शब्द आ जाते हैं पदस्फोट बाहर के वाले पद को भी पद मानते हैं उसको मान करके तो अंदर का एक पद का स्फोट प्रकटीकरण होता है वो पूरा शब्द अंदर बुद्धि में बनेगा या एको बुद्धि निर्वास तत्पदम और वो कैसा है वाचकम वाच्य संकेत्यते, थे वाच्य वाचकम संवेद्य थे वाच्य का यानी जिसको कहा जा रहा है कहने योग्य है और वाचक मतलब कहने वाला वाच्य का वाचक संकेत्यते थे संकेतित किया जाता है कि इस वाच्य का ये वाचक है इस व्यक्ति को आगे से मनोज कहेंगे इस व्यक्ति को आगे से राधे श्याम कहेंगे कि संकेत किया जाता है अर्थ के साथ यानी वो वस्तु व्यक्ति तो हो गया वाच्य और उसका नाम है वो हो गया वाचक वो संकेत्यते संकेतित किया जाता है तब उसके साथ में जुड़ता है संकेत हो जाता है आगे तब एकम पदम ये जो एक पद है जो बुद्धि ने रघराई है वो एक पद तद एकम पदम एक बुद्धि विषयम एक ही ज्ञान का विषय बनता है वो कुल मिलाकर के एक ही ज्ञान होता है उससे वर्णों के स्तर पे देखेंगे तो हमें अलग अलग ज्ञान होते हैं अलग अलग वर्ण उच्चरित हो रहे हैं उनका क्रम अलग है काल अलग है श्रोत इंदिय से ग्रहण भी अलग अलग समय में हो रहे हैं इसलिए वो अलग अलग हैं उनकी एक एक बुद्धि अलग अलग बनेगी अगर हम वर्ण की दृष्टि से देखेंगे तो गौ शब्द जब बोला तो उसमें तीन वर्ण आएंगे गकार ओकार और विसर्जनीय इन तीनों की अलग अलग बुद्धि बनेगी अलग अलग ज्ञान बनेगा ये गकार है ये ओकार है ये विसर्ग है क्योंकि वहां वर्ण की बुद्धि बन रही है लेकिन ये जो पद की बुद्धि बनेगी जो एकाकार है वो एक ही बुद्धि है बस दो नहीं है वहां भेद नहीं है ये जिस शब्द की बात कर रहे हैं अंदर की वो एक ही है वो दो नहीं है तीन नहीं है भेद नहीं करेंगे वहां पर इसलिए इन्होंने कहा तद एकम पदम वो एक पद एक बुद्धि विषय एक बुद्धि का एक ज्ञान का विषय बनता है पूरा का पूरा एक प्रयत्न क्षिप्तम और अंदर जो वो शब्द हमें पता लगा है वह एक ही प्रयत्न से उसका बोध होता है उच्चारण की दृष्टि से अगर हम पद को देखेंगे तो वहां तो अनेक प्रयत्न के बाद में वो शब्द बना है क्योंकि हर वर्ण का प्रयत्न अलग अलग है जैसा वर्णोच्चारण शिक्षा में बताया गया एक ही प्रयत्न से नहीं निकला है वो एक प्रयत्न से तो एक वर्ण निकला है जितने वर्ण हैं उतने प्रयत्न हुए हैं वहां पर तो वाणी के स्तर पर और श्रोत्र के स्तर पर तो अलग अलग प्रयत्न बनेंगे पर ये जो बुद्धि निर्ग्रही पद है वो एक ही प्रयत्न से गृहित हो रहा है ये कहना चाहिए वहां एकत्व एक है एक ही विषय बन रहा है एक बुद्धि का विषय बन रहा है और एक ही प्रयत्न से वो आ रहा है तद एकम पदम एक बुद्धि विषय एक, एक प्रयत्न क्षिप्तम अभागम वो भाग से रहित है उसके आप टुकड़े नहीं कर सकते भार वाले पद के हम टुकड़े कर देते हैं व्याकरण में कर देते हैं हम वैसे भी वर्ण एक एक वर्णों को देखें लिपि में हम वर्ण कर सकते हैं बोलते समय हम एक एक वर्ण को अलग अलग बोल सकते हैं यहां पर हम भाग कर सकते हैं लेकिन जिस पद की ये बात कर रहे हैं उसको वो भाग नहीं होते उसके वो अभाग है बिल्कुल एक बुद्धि निर्ग्राह्य है एक विषय वाला है अभाग है वो भाग नहीं हो सकते उसके अभागम अक्रम हम। और उसमें कोई क्रम भी नहीं है वर्णों की दृष्टि से देखेंगे तो क्योंकि हम अलग अलग मान रहे हैं अलग अलग प्रतिति हो रही है तो वहां एक क्रम भी बनेगा क्रम तब होता है जब एक से अधिक हों। अब जब ये बुद्धि में स्थिति शब्द अनेक है ही नहीं एक ही है तो क्रम किस बात का हाँ, अनेक पदों में क्रम हम देखना चाहे देख सकते हैं वाक्य में लेकिन एक ही पद में वहां कोई क्रम ही नहीं है क्योंकि वहां कोई अवयवी नहीं है कोई उसके भाग ही नहीं है तो अक्रम हम, बिना क्रम वाला है ये अपने आप में अपने आप में बिना क्रम वाला है अनेक अन्य पदों की अपेक्षा तो वो क्रम वाला माना जा सकता है अपने आप में नहीं होगा अक्रमम। फिर कहा अवर्णम उसमें वर्ण भी नहीं रहता है हमारी परिकल्पना अभी क्या होती है कि शब्द अंदर आया है तो वो शब्द में भी वर्ण है वैसे के वैसे अंदर लेकिन ये कहना चाह रहे हैं वो जो पदस्फोट है बुद्धि में जो ज्ञान हो रहा है उसमें वर्ण नहीं है अब वो तो एक रूप में बिल्कुल जुड़ा हुआ है अलग अलग नहीं कर सकते अगर वहां हमने वर्ण मान लिए तो ये अभागम नहीं रहेगा भाग वाला होगा अक्रमम नहीं रहेगा बिना क्रम वाला नहीं वहां भी क्रम होगा तो ये सब आपस में बातें जुड़ी हुई हैं, एक ही बात को कहने के लिए अलग अलग कह रहे हैं एक बुद्धि निर्ग्रह्य है एक, एक विषय बनता है अभाग है अक्रम है अवर्ण है बिना वर्ण वाला है वो वर्ण की तरह से भेद नहीं वर्ण को मानते ही तो कहना पड़ेगा कौन सा वर्ण है यह अब गऊ शब्द बोला वो कौन सा वर्ण कहेंगे एक ही है तो ऐसा तो कोई वर्ण ही नहीं होता है वर्ण कहते ही तो हमें टुकड़े करने पड़ेंगे उसके तो कहा अवर्णम बौद्धम और वो बुद्धिगत है बाहर का नहीं है जिस पद की ये बात कर रहे हैं वह बुद्धिगत है बौद्धम है बुद्धि में स्थित है बुद्धि से संबंधित है और वो प्रकट कैसे होता है तो बोले अंत्य वर्ण प्रत्यय व्यापारोपस्थापितम अंतिम वर्ण के ज्ञान के व्यापार से वो उपस्थापित होता है पद अब किसी ने पतंजलि बोला प्रथम दृष्टिया एक एक वर्ण बोला एक एक वर्ण हमारे कान में गया तो बुद्धि में भी एक एक वर्ण ही गया है पहले बुद्धि ने पकार को समझा फिर आकार को समझा ऐसे करते करते बुद्धि में भी एक एक वर्ण का ज्ञान हो रहा है उसका निषेध नहीं कर रहे लेकिन ये जो पद बना है ये कैसे बना तो अंत्य वर्ण के आने पर अब फिर एक नया पद पूरा बनेगा इसलिए इन्होंने कहा अंत्य वर्ण प्रत्यय व्यापार उपस्थापितम अंतिम वर्ण के प्रत्यय यानी ज्ञान बात अंदर की ही चल रही है बुद्धि की अंतिम वर्ण का जब ज्ञान हुआ उसके व्यापार से वो उपस्थापित तो हो जाता है आ जाता है कि ये पतंजलि एक शब्द अंतिम वर्ण के बाद में आता है अंत्य वर्ण और परत्र प्रतिपादय वर्ण अभिधीयम श्रूयमाण श्रोतृ भी और दूसरे में परत्र मतलब दूसरी जगह पे यानी दूसरे व्यक्ति में प्रति प्रतिपादित करने की इच्छा से दूसरे को बताने की इच्छा से इसको यूं समझिए कि एक पद हमारे अंदर उत्पन्न हो गया बुद्धिगत इन्होंने जो कहा अब वो अंदर ही तो नहीं रहेगा उस पद के अनुसार हम फिर बोलते भी हैं तो बोलते हैं तो फिर वर्ण आ जाते हैं वर्ण के रूप में हमने सुना था और एक पद निर्मित हुआ था उस पद को जब हम बोलेंगे तो फिर वर्ण आएंगे ही वर्ण का व्यापार होगा ही तो परत्र प्रतिपिपादया वर्ण एव एवं जब दूसरे को बताना चाहते हैं तो इसी पद को हम फिर वर्णों में ही बोलेंगे सुना था तब भी वर्णों में सुना था बोलेंगे तब भी वर्णों में ही बोलेंगे लेकिन बीच में जो जहां पद की स्थिति है वो वर्ण से रहित आगे पीछे वर्ण हैं उसके लेकिन अंदर वर्ण से रहित तो परत्र प्रतिपिपा दिशया वर्ण ही एवं अभिधीय मान ही श्रीयमाण श्रोतृ भी और श्रोता भी जब उसको सुनेगा तो सुनते समय तो वर्ण ही रहेगा वहां पर फिर अंदर जाके उसमें फिर एक पद एकाकार बन जाएगा वर्ण रहित लेकिन सुनना बोलना तो वर्णों से ही होगा तो श्रूय मानइश्च्रोत्री अनादि वाघ व्यवहार वासना अनुविधया लोक बुद्धिया सिद्ध पथ तो अनादि काल से जो वाघ व्यवहार चल रहा है अनादि का मतलब है प्रवाह से अनादि यह हमें जात नहीं है इतना पहले से ये भाषा चल रही है इस शब्द का ये अर्थ कब से चल रहा है पता ही नहीं हमें बहुत पुराने हो जाते हैं तो अनादि काल से जो वाघ व्यवहार है वाणी का व्यवहार चल रहा है उसकी वासना से अनुविद वासना यानी संस्कार पहले व्यवहार चल रहा है हम बचपन से सुन रहे हैं उसकी वाघ व्यवहार का जो संस्कार हमारे अंदर पड़ा गया है उससे अनुविध रहता हुआ लोक बुद्धिया लोक बुद्धि से यानी व्यवहार बुद्धि से लौकिक रूप से जो हम देखते हैं उससे सिद्धवत संप्रति एक सिद्ध बना हुआ एकत्र रूप में ये इस तरह से प्रकट होता हुआ जान से प्रतियते प्रतीत होता है जब हम बोलते हैं जिन्होंने भाषा को समझाया या व्याकरण को समझाया वो तो एक, -एक वर्ण की दृष्टि से कह देते हैं लेकिन सामान्य व्यक्ति तो उसको एक ही समझता है, एक शब्द आया है बस वो वर्णों को नहीं देखता और जो जानते हैं वो भी ध्यान देंगे तो एक एक वर्ण को समझेंगे नहीं तो प्रथम दृष्टिया क्या होता है बस शब्द आ रहा है सीधा सीधा बना बनाया सिद्धवत बना बनाया एक शब्द आ रहा है हमें ये प्रतिति होती है प्रक्रिया बताई दी है एक एक वर्ण बोला जाएगा एक एक वर्ण सुना जाएगा अंदर एक रूप में आएगा पर हमें प्रती क्या होती है एक पद बना बनाया आ रहा है जैसे उसने बोला और पूरा का पूरा पद आया और पूरा पूरा बोध हो गया लोक बुद्धि से लोक बुद्धि मतलब एक सामान्य बुद्धि से विद्वानों की बुद्धि नहीं लोक बुद्धि से देखेंगे तो हमें सिद्धवत प्रतीत होगा और ध्यान देंगे भाषा को जो जानते हैं व्याकरण को जानते हैं तो वो कहेंगे कि ये अलग अलग है लेकिन व्यवहार में वो भी अलग अलग पकड़ नहीं पाते हैं रोक करके कहें कि इस शब्द में पतंजलि शब्द में क्या क्या वर्ण है तो वो बता देंगे लेकिन जब सीधा पतंजलि आ रहा है तब सारे वर्ण और भाषा में जैसे कोई बोलता जा रहा है वाक्य मैं जैसे अभी बोल रहा हूं उसमें सब एक एक वर्ण का ध्यान कर सकते हैं भले ही वर्णों को जानते हो आप जब बोलते हैं तब तो मैं नहीं कर सकता सामान्य स्थिति में लोग बुद्धि से तो हम पूरा पूरा इकट्ठा शब्द लेते हुए चलते हैं वहीं पर ही बोध होता रहता है अंदर जबकि प्रक्रिया एक एक वर्ण की चल रही है तो लोक बुद्धिया सिद्धवत संप्रति सिद्ध के समान ज्ञान से वो प्रतीत होता है एक ही जैसा प्रतीत होता है अब इनमें भेद कैसे होगा ताकि कहते हैं तस्य संकेत बुद्धिता प्रविभागा तस्य मतलब तस्य पदस्य इसका विभाग कैसे होता है संकेत बुद्धिता प्रविभाग संकेत बुद्धि संकेत से जब बताया जाता है संकेतिक ज्ञान किया जाता है उससे इसका प्रविभाग होता है कि ये तो को अलग अलग है संकेत बुद्धिता प्रविभागा भेद होता है इसी को आगे खोल रहे हैं एतावताम एवं जातीय को अनुसंघार ऐतावताम मतलब एतावताम वर्णा नाम जैसे गकार अवकार और विसर्जनीय इनका जब पतंजलि में जो वर्ण है उनका एवं जाती है इस प्रकार का अनुसंघार है मिल करके एक हो गया है एकत्व के रूप में आ गया है और एक से अर्थस से वाचक और ये जो मिलकर के बना है इन अनेक वर्णों का अनुसंघार यह किसी एक अर्थ का वाचक है गाय एक किसी एक अर्थ वस्तु का वाचक है शब्द पतंजलि आदि सबके लिए लगेगा आगे संकेत क्या करता है तो क्या संकेतस्तु पद पदार्थ इतरेतर अभ्यास रूप है स्मृत्यात्मक हो यो एयम शब्द सो एयम अर्थ हो यो अर्था सो शब्द जो हम संकेत करते हैं एक भाषा का शब्द का सिखाते हैं सीखते हैं ये सब जो करते हैं उसमें संकेतस्तु पद पदार्थ योग इतरे इतर अत्यास रूप पद यानी वो शब्द और पदार्थ उस पद का अर्थ वस्तु इन दोनों का इतने तर अभ्यास रूप है परस्पर घुला मिला और स्मृतित स्मृत्यात्म का ये जो घोलमेल होता है वो किस रूप में स्मृति के रूप में होता है स्मृति के स्तर पर कि योयम शब्द जो ये शब्द है योयम अर्थ है जैसे वही अर्थ है जैसे ही हमने गाय शब्द सुना तो गाय शब्द के सुनते ही गाय का एक चित्र हमारे अंदर आ जाता है उसका स्वरूप आ जाता है वो अंदर ही आ जाता है तो वहां पर वो शब्द और अर्थ मिले हुए रहते हैं बाहर तो किसी को भी कहेंगे तो पता लगेगा हाँ ये शब्द है और ये अर्थ है बोले पता है हमारे को ये तो शब्द है गाय तो बोले गाय शब्द है बोले इससे दूध निकाल लो बोले इससे शब्द से थोड़ा निकलेगा तो पता है लेकिन बुद्धि के स्तर पर ये शब्द और उस शब्द से जो हमने अर्थ जाना है संकेत बुद्धि से जो जाना था अंदर शब्द और उसका अर्थ वो एकदम घुला मिला आता है उसको अलग देखना है ये तो शब्द ये पद है और इसका ये अर्थ है अलग अलग है और ये जो पद और अर्थ mala, हमको घुले मिले मिलते हैं ये स्मृति स्मृत्यात्मक होते हैं क्योंकि हमें पहले से पता है कि ये शब्द है और इस शब्द का अर्थ ये है गाय को हमने देख रखा है और गो शब्द को भी जानते हैं और दोनों की ही स्मृति आ रही है जब किसी ने गो शब्द बोला गो शब्द अंदर गया और गो शब्द अंदर जाकर के अंदर जो गो शब्द बना उसके साथ साथ गो का अर्थ भी आया स्मृति तो आई है स्मृति वृत्ति ही तो है तो ये अंदर जो घुला होता है वो स्मृत्यात्मक होता है स्मृति रूप में होता है कैसे यो एम शब्द है सो एयम अर्थ है जो ये शब्द है यही तो अर्थ है इसका ऐसा अंदर प्रतीत होता है दूसरा यो अर्थ है जो ये अर्थ है स शब्द है ये शब्द है आगे एवं इतरेतर अध्यास अभ्यास रूप संकेतों जो शब्दार्थ वाच्यवाचक संबंध होता है संकेत होता है ये आपस में इतरेतर तर अभ्यास रूप होता है घुला मिला होता है एक को दूसरे में झांकने लगते हैं दूसरे में एक को झाँकने लगते हैं एवं एब्दार्थ प्रत्यय इतरे तर अभ्यासात संकीर्णा गौ रीति शब्द हो गौ ज्ञानम तो इस प्रकार ये शब्द अर्थ और ज्ञान इतरे के अध्यास से संकीर्ण होते हैं कि गौ रीति शब्द शब्द है गौ अर्थ है और गौ ज्ञान है तीनों ही उसमें गौ क्या है शब्द है गौ क्या है अर्थ है गौ क्या है ज्ञान है तीनों घुले मिले रहते हैं यह एशाम प्रविभाग है स सर्वविद्ध जो इनके प्रविभाग को जानने वाला है यानी संयम पूर्वक जो कर रहा है स सर्ववित्त वो सब को जान लेता है इन सब शब्दों को जान लेता है भाषाओं को जान लेता है सर्वविथ मतलब इस भाषा और इससे संबंधित सर्वरुत सर्वभूत रुत ज्ञानम तो इस सर्ववित्त हो जाता है तो आगे और ये शब्द के ही और अर्थों के वाक्य रचना की तो को है भाषागत जो प्रयोग है उसकी विवेचना कर रहे हैं स्पष्टता के लिए सर्वपदेशु चाहती वाक्य शक्ति ही क्या सिद्धांत दिया कि सभी पदों में वाक्य की शक्ति होती है हम सामान्य रूप से क्या कहते हैं कि शब्द यानी पद की बात है यहां पर पद सर्व पदेशु ही लिखा है पद ही है पद और वाक्य में हम भेद देखते हैं पद अलग होता है और वाक्य अलग होता है पद वाक्य में होते हैं लेकिन पद और वाक्य को हम एक नहीं मान सकते तो कह रहे हैं जितने भी पद हैं उनमें वाक्य की शक्ति होती है एक ही पद में एक तो वाक्य की शक्ति होती है वाक्य में कि पूरा वाक्य है पूरा वाक्य बना हुआ है तब तो उसमें वाक्य की शक्ति होगी लेकिन ये क्या कह रहे हैं जितने भी पद हैं उन पदों में वाक्य की शक्ति भी विद्यमान है सर्व पदेशु चास्ती वाक्य शक्ति कैसे तो उसके लिए उदाहरण दिया वृक्ष इति जब हम एक शब्द बोलते हैं वृक्ष व्रिक्ष। वृक्ष अब है तो ये एक ही पद अनेक वर्णों का समूह है और एक पद है लेकिन इसके साथ साथ बोले तो अस्थि इति गम्य थे उसके साथ साथ आ जाता है तो जब कोई कहता है वृक्ष इसका मतलब है वृक्ष है अस्ति तो आ ही जाएगा हम कुछ और बोलना चाहते हैं तो कह सकते हैं कुछ क्रिया जोड़नी हो हमारे को वृक्ष गिर रहा है वृक्ष खड़ा है वृक्ष लहला रहा है वो क्रिया हम कुछ भी जोड़ सकते हैं लेकिन अगर केवल शब्द बोला है तो अस्ति तो फिर भी आएगा तो अस्ति आते ही तो वृक्ष अस्थि यह पूरा वाक्य हो गया एक तिंग वाक्य एक थिंग एक क्रियावाची शब्द आ गया तो वाक्य पूरा हो जाता है भाषा की दृष्टि से लेकिन केवल बिना क्रिया के शब्द होता है तो उसको कहते हैं कि वाक्य नहीं है लेकिन एक शब्द भी जो कि जिसमें क्रिया अभी हमने जोड़ी नहीं है उच्चारण की दृष्टि से उसमें भी वाक्य की शक्ति निहित है छुपी भी है उसके अंदर और हम जान भी लेते हैं व्यवहार में भी देखते हैं हम जब वो कहें कि आम किसी की तरफ इशारा किया बच्चों ने देखा बगीचा है बोला अमरुद क्या मतलब है देख अमरूद है वहां पर है और वो सब जुड़ जाता है ना एक शब्द बोला है कुत्ता छोटे बच्चे भी बोलते हैं ये, ये देखो कुत्ता चिड़िया वो एक शब्द भी पूरे वाक्य को बोलता है अर्थ की शक्ति वाक्यार्थ की शक्ति उसमें नहीं थे छुपी भी है तो अस्थि ये अध्यह हो जाता है समझ लिया जाता है आगे न सत्ताम पदार्थो व्यभिचरिति क्यों इसमें अस्थि की शक्ति वाक्यर्थ बोध है उसके लिए हेतु दिया जा रहा है कारण बताया जा रहा है कि न पदार्थ है पद का जो अर्थ है न सत्ताम व्यविचरिति सत्ता का व्यभिचार तो करता ही नहीं है वो कोई भी अर्थ हो उसकी सत्ता तो है ही ना जैसे गाय कहा तो गाय की सत्ता तो है ना वहां पर तो अस्ति कहते हुए हम क्या कहना चाहते हैं अस, अस धातु मान लो आप भू अर्थ में लेंगे और भू का अर्थ भी क्या लेंगे सत्ता ही तो है भू सत्ता या असू भी तो अस्ति भू धातु से बना वो सत्ता को बता रहा है तो वृक्ष अस्थि क्यों अस्थि आ जाता है क्योंकि वो उस वस्तु कोई भी अर्थ यानी पदार्थ वस्तु अपनी सत्ता का भी विचार ही नहीं करता है ऐसा आप कोई भी बता नहीं सकते कि हम कहें कि ये नाम तो ले लें वस्तु लेकिन कह है नहीं यहां पर है नहीं तो फिर तो वहां वास्तव में है ही नहीं वो है तो सत्ता तो आई गई उसके साथ विद्यमान है तो सत्ता तो रहेगी ही इसलिए अस्थि तो सब जगह आ जाएगा क्रिभू अस्को जैसा व्याकरण में कहा जाता है इनका अध्यहार तो कहीं भी हो जाएगा भू और अस्तो एक ही बात हो गए क्रिया को ठीक है आपको ऐसा है तो करो थी और जो भी क्रिया है हम जोड़ सकते हैं तो कहा न सत्ताम पदार्थों के विचरित ये पिछले वाक्य का हेतु के रूप में प्रस्तुत है पदार्थ कभी भी सत्ता का व्यविचार नहीं करता एक बात दूसरा का तथा न ही असाधना क्रिया स्थिति थी कोई भी क्रिया है तो बिना साधनों के होती नहीं है अभी पीछे इन्होंने वृक्ष शब्द दिया था ये तो नाम शब्द था वाचकता क्रिया नहीं थी और एक क्रियावाची शब्द आ गया तो अस्ति जो भी हम कुछ भी क्रिया लेंगे तो कहा ना ना क्रिया क्रिया है यदि तो उसका कोई ना कोई साधन भी होगा साधन का मतलब कारक क्या कोई क्रिया ऐसी है जिसमें कोई कारक नहीं हो कुछ ना कुछ तो ही जाएगा वहां पर वो भी जुड़ा हुआ है तो वो भी वाक्य बन जाएगा तो एक पद क्रिया से जुड़ा हुआ एक पद भी वाक्य के अर्थ की शक्ति को रखता है इसके और उदाहरण इन्होंने आगे दिए वो अगली कक्षा में देखेंगे प्रणाम तरह ओ एक सतर विवाद हो